नमो नारायण समन्वय अधिकरण में नयर्थ का विचार भाषण में आया था नयर्थ का जैसा तात्पर्य निकाला जाता है इसी प्रकार अक्रिय आत्मा भाव भी वेदांत के द्वारा प्रतिबाद्य हो जाएगा किसी का भाष्य हो गया था तो ब्राह्मणों न हंधव्य इत्यादि जो वापस में निवृत्तिपरक होता है निवृत्ति का अर्थ क्रिया का निषेध है ये नजस्थ्य एक स्वभाव हो यह स्वसंबंधी हो अभी अभाव बोध देता नये का यह स्वभाव है कि स्वसंबंधि का अभाव का बोध कराता है ऐसे में कैसे कराएगा किसी के विस्तार से टीका है यहां न हंधव्य में जो नय का अन्वय हुआ है नकार का हंधव्य के साथ जो अन्वय हुआ है इसी में क्या तात्पर्य था ये टीकाकार ने कहा कृत भावार विषयत्वा निषेधेश् भावार्थ अभावा कृति निवृत्तौ तथा विना बोधम कार्यम भी निर्त यका तात्पर्य होता है कि कोई भी धातु का संबंध प्रयत्न से होता है प्रयत्न आंतरिक क्रिया है और वो निषेधेश् भावार्थ अभाव है भावा। निषेध क्रिया को जब लेते समय वहां भावार्थ नहीं होता है धातुअर्थ सिद्ध नहीं होता कृति निवृत्त अब जब कृदि की निवृत्ति हो जाती है तथा तो अविना बोधम कार्य में भी निवृत्त उसका बिना जो कार्य है वो भी निवृत्त होता है कृदि के बिना जो कार्य होता ही नहीं है कृदि संबंधी कार्य होते हैं इसलिए वो भी उसके साथ निवृत्त हो जाता है इस प्रकार से कार्य की निवृत्ति ही नकार के द्वारा द्योधित होता है ये भाषिकार का अभिप्राय है ऐसा टीकाकार करते आगे टीका दीजिए निवृत्ति निवृत्तिरवा कार्येतुर्वाशय पूर्वपक्ष शंका कर रहे हैं कि निवृत्ति निवृत्तिर कार्य तत् कदो निषेधा हम यहां जो है कार्य शब्द से निवृत्ति को ही लेंगे जो निवृत्ति है वही कार्य है आप अर्थ कर रहे हैं कि निवृत्ति का अर्थ कार्य का निषेध है किंतु हम कहना चाह रहे हैं कि जो निवृत्ति है निवृत्ति जिसको कहा जाए वो कार्य ही है यानी कोई प्रवृत्त हुआ व्यक्ति को निवृत्त होने के लिए भी कोई कार्य करना पड़ता है इसलिए निवृत्ति स्वयं कार्य क्यों नहीं होगा अथवा तद हे निवृत्ति का जो कारण है वो भी कार्य हो जाएगा निवृत्ति का कारण भी कार्य हो सकता है अथवा निवृत्ति स्वयं भी कार्य हो सकता है ऐसी तो स्थिति में निषेधानाम निषेधानाम अकार्यर्थ अब कैसे कहा कि निषेध जो है कार्यार्थ नहीं है तो कार्यार्थ है तो क्योंकि प्रवृत्ति में जो प्रतीयमान कार्य है यानी जो व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ उस व्यक्ति को निवृत्त किया जाता है तो जैसा साध का अर्थ होता है यदि निवृत्ति यदि को निवृत्त करके स्थित होने को से कहा जाता है इसी प्रकार कार्य नहीं है ऐसा नहीं है जो प्रवृत्त हो रहा है और बाद में उससे निवृत्त हो रहा है चुपचाप बैठ रहा है वो भी तो एक कार्य है क्यों नहीं हो सकता है इसकी आशंका करने पर कहा निया ये कहा ये निवृत्ति को एक, एक क्रिया नहीं कह सकती यद्य क्रिया के समान उसका रूप चलता है प्रत्यय लगता है सब कुछ होता है किंतु वो स्वयं में क्रिया रूप नहीं होती ठीक है उभयदाव प्राप्त क्रिया निवृत्ति उभय, प्राप्त क्रिया की निवृत्ति होने की वहां क्रिया प्राप्त है और उसकी निवृत्ति एक क्रिया प्राप्त थी उसकी निवृत्ति हो रही है निवृत्ति में तस्य न उभय दात्व वो उभयदात्त तो नहीं हो सकता यानी वो प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी ऐसा नहीं हो कि आप निवृत्ति से क्या कहना चाहते हैं ये सभी का अभिप्राय है सर्वसामान्य जानता है निवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति का अभाव तो प्रवृत्ति नहीं है ये मानता है और वो प्रवृत्ति नहीं है उस स्थिति में आप निवृत्ति को भी एक क्रिया मानना चाहते विरुद्ध हो जाएगा प्रवृत्ति और निवृत्ति में सामान्य विपरीत भावना सभी जानते हैं प्रवृत्ति का विरोध निवृत्ति निवृत्ति का विरोध प्रवृत्ति ऐसे में निवृत्ति भी एक और क्रिया है ये मानना उभय हो जाएगा ऐसा अर्थ नहीं होता है निवृत्त प्राप्त क्रिया निवृत्ति प्राप्त हुई जो क्रिया उसकी निवृत्ति यानी वो निवृत्ति का स्वरूप है तस्या वो तस्या न उभगा ऐसा वो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों नहीं होता तो उसके लिए एक अनुमान करते हैं जैसे विमदम न कार्यम तदहे दुर्वा निवृत्ति घट ये विमद है निवृत्ति विवादास्पद है तो विमद को पक्ष बनाया वो कार्य नहीं होता यह साध्य है कार्याव साध्य है क्यों न कार्यम तद हेतुर्वा उसका हेतु भी कार्य नहीं है कार्य का हेतु भी नहीं है स्वयं कार्य भी नहीं है निवृत्ति क्योंकि तो जो निवृत्ति रूप है तो निवृत्तित्वम तत्र तत्र न यदेतुर्वा ये व्याप्ति हो जाएगी जैसे घड़ निवृत्ति घट निवृत्ति को घ को हटा दिया गया वो घड़िवृत्ति तो घड़ सामने था उसको हटाया तो ये हटाना जो है निवृत्ति है ऐसे स्थिति में वो प्रवृत्ति नहीं होता है कोई भी नहीं कहते वो प्रवृत्ति भी है वो वहां कार्य भी हो रहा है ऐसा नहीं इसीलिए निवृत्ति कार्य नहीं होता है ऐसे भी करना चाहते बाघ्य में क्या है बाघ्य प्रवृति निवृत्ति में प्रवृत्ति जैसा ही कुछ क्रिया वहां दिखाई पड़ती है निवृत्ति में भी जैसा को रखना या घर को लाना एक प्रवृति है और घट को हटाना एक निवृत्ति जैसा दिखता है तो उसको हटाया गया निवृत्ति कर दिया ऐसे में एक तो क्रिया जैसा दिखता है किंतु आंदरिक में ऐसा नहीं होता है आंतरिक में प्रवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति के लिए आपको प्रयत्न आदि इष्ट साधनता और कृति साध्यत्व बलवत्ता संयोगित्व और उपादान प्रत्यक्षत्व इस चार की सहायता चाहिए प्रवृत्ति के कल बताया था पिछले पार्ट में तो ये चार नहीं रहता है तो वहां निवृत्ति होती है इष्ट साधनता नहीं कृषि नहीं है बलवत अनिष्ठा तो नहीं, तो नहीं इन सब में कोई आवश्यकता नहीं वो स्वयं ही निवृत्ति रूप होता है शिक्षा बैठता है तो वहां कोई प्रवृत्ति है ऐसा नहीं कर सकते निवृत्त उभयाभावभावे भी किम आयादम तदुपदेशान ठीक है निवृत्ति में उभय भाव के अभाव है यानी निवृत्ति प्रवृत्ति रूप दोनों नहीं है इसके भाव होने पर आपके उपदेश में क्या आया आपका वेदांत उपदेश में क्या प्राप्त हुआ किम आयातम तदुपदेशान उपदेशों का अर्थ क्या प्राप्त हुआ तद आह ऐसे में कहते हैं अक्रिय अक्रिया रूप है नापि क्रिया साधनम वो क्रिया साधन भी नहीं है अक्रियार्थानाम उपदेश अनर्थक अक्रियार्थों pues so nope ले का उपदेश अनर्थक हो जाएगा तो ये अक्रियांग उपदेश अनर्थक है तो ये ब्राह्मणों न मंतव्य इत्यादि भी अनर्थक होने लगेंगे ये भाष्य कारण का इसलिए अक्रियार्थों का उपदेश अनर्थक नहीं है अक्रियार्था नाम ही आवत अक्रियार्थानाम इस शब्द को जोड़ करके वो उसका अक्रियाना उपदेश अन ये समझना चाहिए नु न हतव्य हनन न कुयाद न वाक्या अब पूर्वक्षी ये ब्राह्मणो न हंतव्य इस वाक्य का अर्थ करना चाहते वाक्यार्थ करना चाहते इस वाक्य का क्या तात्पर्य होगा ब्राह्मण को मारने वाले को रुक रहा है अथवा ब्राह्मण को नहीं मारने के लिए पहले से कह रहा है कि किस स्थिति में वाक्य प्रवृत्त होता है इस पर विचार करना है यही वाक्यार्थ है तो न हंदव्य है इत इस वाक्य में हननम न कुरियादिति न वाक्यार्थ हनन नहीं करना चाहिए ये वाक्यार्थ नहीं पूर्व पक्ष कह रहे आपको लगता है न हंदव्य कहा हनन नहीं करना चाहिए तो वो कह रहे हैं हननम नहीं करना चाहिए ये वाक्यार्थ नहीं फिर क्या है किंतु अहननम कुरियादित्यर्थ फिर अर्थ क्या है आहनन करना चाहिए है ना न हननम आहननम होता है नया समास है नए समास करके आहननम बनाया हननम क्या है हम दादू में लुट, लुट प्रत्यय करके हननम शब्द बनाया हनन क्रिया कोई हननम कहेंगे भाव में लुट करके आर्थ होगा तो हननम है तो ना, ना हननम अहननम तो नहीं हनन है यानी हनन क्रिया अभाव उसको करना चाहिए ऐसा काम अहननम ऐसा गमनम कुरिया बोलेंगे गमन करना चाहिए और अगमनम कुरिया और गमन नहीं करना चाहिए आगमन करना चाहिए गमन नहीं करना चाहिए नहीं आगमन करना चाहिए आगमन क्या होगा गमन का अभाव गमन का अभाव करना चाहिए जैसा ये एकादशी आदि व्रत में होता है कि प्रतिदिन आपको भोजन करना है तो भोजन करना चाहिए ये बोलेंगे और एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए हम बोलते हैं तो भोजन नहीं करना चाहिए का क्या अर्थ होता है वो उसका ये अर्थ होगा भोजन प्राप्त था उसको नहीं करना चाहिए सामान्य होता है इसको दूसरे ढंग से भी बोलता है अभोजन कुरिया अभोजनम कुरियाद बोले तो विचार होगा भोजन नहीं करना चाहिए यह अर्थ होगा किन्तु अभोजनम कुरिया में नकार का अन्वय क्रिया के साथ नहीं होगा वो उस, उसके साथ होगा जिस वस्तु को तो आप बोलते हैं द्रव्य के साथ होगा अब इसमें कुछ फायदा होता है इनको इसलिए ये ऐसा करना चाहे कि क्रिया के साथ न्याय का अन्वय में और द्रव्य नाम के साथ न्याय का अन्वय में अर्थ में फर्क पड़ेगा इसको ठीककार बताएंगे इससे क्या है वो आ, क्रिया का अत्यंत अभाव नहीं हो पाएगा क्रिया वहां रहेगी वर्युदास करेगी इसलिए वो इधर लाना चाह रहे नया वही नकार है आप किधर लाए इसलिए वो उसकी बात में नहीं कह रहे क्योंकि ये उस प्रकरण में नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं है वो तो वहां तस्य प्रथम का प्रकरण में था इसलिए था नहीं मान सकते ना वो वो प्रकरण के हिसाब से देखना पड़ेगा हाँ वो वो अन्य प्रकार से मानना चाहते जो ऐसा मान सकते है तो सीधा बोलने वाला था ये ऐसा प्रकरण में नहीं आया है ये अन्य प्रकरण में वहाँ प्रकरण के हिसाब से नस्य प्रथम का संकल्प में आपसे लिया वो विशेष में प्रजापति व्रद में है वो तो हम भी मानते यहाँ ऐसा नहीं इसीलिए न हननम कुरियाद हननम न कुरियाद ये वाक्यार्थ नहीं है किंतु हननम कुरियात ये वाक्याथ है हनन नहीं करना चाहिए इसमें ये कहना है अहननम कुरियात अहनन करना चाहिए यानी एकादशी में अभोजनम कुरियात ऐसा जैसा कह, कहना पड़े तो क्या होता है इसमें अब वाक्य का अर्थ समझने वाले को दोनों एक ही आता है किंतु एक में प्राप्ति दूसरी है इसके लिए परियुदास और प्रसज प्रतिषेध में अंदर करना है तो भाष्यकार तो प्रसज प्रतिषेध का मान के चल रहे हैं अब यहां वो परिदास में लाएंगे क्योंकि ये नाम मान करके ध्रज संबंधी मान के करना चाहेंगे इसके लिए देखिए तदो हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया हननम न कुरियाम इतम रूपा कार्यतया विधीय जब आप अहननम कहेंगे तो अहननम क्या होगा हनन विरोधी हो जाएगा अहननम का अर्थ हनन विरोधी उसका नय का अन्वयक हननम के साथ हो, तब वो क्या समझेगा कि हनन विरोधि संकल्प क्रिया हननम न गुरिया वो एक क्रिया हो जाएगी क्या क्रिया है कि हननम न गुरियार में हनन नहीं करूंगा ये वो मन में धारण कर लेगा संकल्प कर लेगा इससे रूपा कार्य दया विधीय तब वो कार्य रूप से विधीयम हो जाए तो ये क्यों किया क्योंकि हननम को हनन विरोधी अर्थ किया हननम को हनन विरोधी अर्थ करने से जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण इधर ऐसा अर्थ हो जाएगा ऐसा अर्थ में उसको होता है जैसे धर्मा धर्म तो धर्म विरोधी ऐसा अर्थ होता है तो इस प्रकार के यहाँ भी लेना चाहिए वो प्रसज प्रतिषेध नहीं होते हुए सर्विदास अर्थ लेना चाहिए हनन विरोधी अच्छा तेन निषेधवाक्यम नियोगनिष्ठमेगा तब क्या होगा ये वाक्य जो भी है तब भी वो नियोगनिष्ठ हो जाएगा हमको नियोग निष्ठा करना है मन नियोग मन विधि विधि से कार्य अर्थ इसमें आ जाएगा ऐसा मन में धारण करता है कि मैं करूंगा नहीं वो हनन का विरोध विचार करता है हनन का विरोध विरोध विचार करना यहां ओ, क्रिया हो जाएगी तब ना न इस संशय के उत्तर में कहा ऐसा नहीं क्योंकि न चभाव प्राप्त हंत्युरागेण न जहा शक्यम अप्राप्त क्रियार्थम कल्पयित तो। इसको मन में रखे घाटीकार निर्वाचे कहा ठीक है स्वभावतः स्वतः शास्त्र दे प्राप्त यो हादोरर्थो हननम हननविरोधी त्युक्न हननप्रवृत्ते सकल हनन प्रवृत्ध ये विधीये बिना विधि अ तो यहां कहना चाहते हैं कि जैसा पहले आपको समझाया था ये कि पुरुषार्थ और क्रद्वर्थ दो होता है इसमें जो क्रद्वर्थ विधि है क्रद्वर्थ विधि में जो नियम कहा गया उसका पालन करना है उसमें कोई अंदर नहीं कर सकता पुरुषार्थ विधि में उसका अन्य होगा अब यहां पुरुषार्थ विधि मानना है कि क्रदर्थविधि मानना है इसको देखना है तब भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ स्वभाव प्राप्त हमद्यर्थ अनुराग ये अनुराग जो है क्रदोअर्थ में आएगा पुरुषार्थ में आएगा ये पुरुषार्थ में आता है अनुराग स्वभाव प्राप्त हंद्यर्थ है स्वभाव से हनन क्रिया प्राप्त है वो हनन क्रिया पुरुषार्थ में अब आप उसको रोक नहीं पा रहे तब वो पुरुषार्थ में क्या क्या प्रवृत्त होना चाहते तो स्वभाव प्राप्त हंद्यर्थ अनुराग ना नन शक्यम अप्राप्त क्रियार्थ कल्पय। तो उस अनुराग से नय को अप्राप्त क्रियार्थत्व को प्राप्त कराना संभव हो सकता है ऐसे स्थिति में हनन क्रिया निवृत्ति भी विधेयक ये हनन क्रिया निवृत्ति के छोड़ करके और कोई अर्थ यहाँ नहीं कर सकता और हनन क्रिया निवृत्ति ही माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ संबंध से होता है किसी को कहते टी स्वभावतः शास्त्रा रागा देव प्राप्तो यो हंदेर धादो रखा यहां जो हन धादु का अर्थ है हन धादु में तव्य प्रत्यय लगा हुआ है हंधव्य में यह हन धादु का जो अर्थ है वह शास्त्र से प्राप्त क्रिया का संबंध से नहीं है स्वभावत शास्त्रादे शास्त्र से भिन्न से प्राप्त है कहां से वो स्वभाव से प्राप्त है स्वभाव से मारने के लिए जा रहा यानी कोई नियोग के अधीन या कोई नियम को मानकर कोई शास्त्र विधि को मानकर या किसी शिष्टाचार को मान करके वो मारने मारने नहीं जा रहा उस स्वभाव से लाचार हो गया तब वो मारने जा रहा स्वभाव क्या था राग या द्वेष दोनों में से होगा या तो ब्राह्मण के पास जो धनादि हड़पने के राग अथवा वो ब्राह्मण से द्वेश जिनमें से दो कारण होगा ये स्वभाव से प्राप्त है तो स्वभाव प्राप्त शास्त्राधे शास्त्र को छोड़कर रागादेव प्राप्त है राग से प्राप्त जो हंदेर्क धातु अर्थ हंदी धादु का अर्थ है वो हननम वही हनन है यहां हंदी धादु का अर्थ है हननम तेन ननो अनुराग संबंधो यदा उसके साथ जो नय का अनुराग रूप संबंध जब होगा तदा अहननम देन अनुराग संबंध उसके साथ जो संबंध है अनुराग का संबंध उसका यहां निषेध कर रहा है वो निषेध यहां आहनन माना जाए तो स्वभाव प्राप्त हनन क्रिया का निषेध ही यहाँ आहनन माना जाए सद कार्य नित्युक्त अब क्या है पूर्व कहना चाहते हैं इसको भी कार्य मानना चाहिए यानी अहननम कर्तव्यम ये मानना चाहिए कर रहे ना यदि आयता में कहेगा तो एक आपत्ति आती क्या कहते हैं कि इसमें एक विशेष बात यह है कि शास्त्र में जो जो विधान आया है वो दीक्षा से लेके संध्यावंदन आदि करके कर्मा, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि जो भी कहा गया है ये शास्त्रकारों का ये तात्पर्य है ये सारे जो है हमारे अंदर जो प्रवर्तमान स्वाभाविक क्रिया है वो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोक करके उनको नियमित करके शास्त्रीय प्रवृत्ति में लाना और धीरे धीरे वो आत्मज्ञान के ओर ले जाके मोक्ष में प्राप्त कराना यही उसका तात्पर्य है ऐसे में स्वाभाविक क्रियाओं का प्राप्त क्रियाओं का ये निन प्रकार निवारण शास्त्र का पूरा तात्पर्य आ जाता है वो कहीं जहां अनिवार्य स्थिति हो तो वहां काम कर्मादि करके कामना के द्वारा वो यज्ञ आदि करेगा यज्ञादि करके उसकी निवृत्ति करेगा और अन्य जो होंगे नित्य कर्मादि से निवृत्त ये उसी नित्य कर्मादि का नियम बनाया गया भोजन में सभी में तो ये सब स्वाभाविक क्रिया की निवृत्ति है ऐसा मानते हैं और ये पूर्व पक्ष भी मानते हैं जो नित्य कर्मों से द्वारा वो प्रत्यवाय नहीं होता है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति का अधीन होकर के वो चुद्ध नहीं होगा ये तो पूर्व पक्ष ऐसे तो में यहां आप कहेंगे ये जो हनन है हनन हमारे दृष्टि से स्वाभाविक क्रिया का फल है स्वाभाविक से उसको रागद्वेश हो गया था रागद्वेश के कारण वो हनन करने गया था तो अब जो है इसको हनन करने के लिए कहा हनन मत करो कहा और हनन मत करना का मतलब जो हनन करने के लिए गया था उसका निषेध है यह स्वाभाविक क्रिया का निषेध हो गया यह है अब उसको आप कार्य में बदलना चाहते हैं उसको करो तो क्या हो जाएगा कि स्वाभाविक क्रिया का जो निषेध कहा गया उसमें परिदात अर्थ बैठेगा तो स्वाभाविक क्रिया बच जाएगी स्वाभाविक क्रिया का तर्थ तर्थ बच जाएगा ऐसे में आने की आपत्ति है ये दृष्टि भी आ सकती आहन, आहन, है इसलिए कहते हैं सदकार्य नित्युत् उस ढंग का जो हनन है यह हनन क्या है सामान्य हनन नहीं है उस तरह का यानी पुरुषार्थ से संबंधित हनन है ऐसे में तद कार्युक्त उसको भी करना है संकल्प रूप से नियम रूप से भाव रूप से करना है ऐसा मानेंगे तो हनन विरोधि संकल्प क्रिया हानन के विरोध में संकल्प क्रिया आप मान करके हनन प्रवृत्ते विधारको यत्नों व कार्यत्व विधीय तब क्या हो जाएगा ये हानन विरोधिनी संकल्प मानने पर हनन प्रवृति का जो विधारक प्रवृत्ति को करने वाला मानद प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त हुआ जो विधारक है उसको विधारण करने मतलब प्रवृत्त कराने वाला विधायक जो है वो यत्न उसके संबंध में यत्न हुआ यत्न मान आंतरिक आंतरिक इच्छा आंतरिक इच्छा हुई प्रवृत्ति हुई अथवा कार्य विधि गए उस यत्न को आप कार्य रूप से मान हैं और या फिर कार्य को ही मान रहे ऐसा हो जाएगा अब वो यत्न को मानने का मतलब क्या हुआ कि स्वाभाविक प्रवृत्ति आएगा तो वो रहेगा उसका संबंध में आया उसका निषेध नहीं हो पा रहे निषेध करने से वो नहीं निकलने वाला निकलने वाला था अब वो नहीं निकलेगा क्योंकि उसको आपने दूसरे ढंग से बचा के रखा है ना एक ढंग से तो निकलने वाला था पूरा अब उसको स्वाभाविक क्रिया होने पर भी आपने उसको संकल्प मान करके बचा के रखा तो ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मारने की इच्छा उत्पन्न हो जाए कोई बात नहीं किंतु मारने की इच्छा उत्पन्न होने पर यह संकल्प यह विचार करने चाहिए अहननम कुरिया मैं अभी नहीं मारूंगा मारना का अभाव कर। ये करना हो जाएगा इसका मतलब वो संकल्प को जो पहले जो भावना उठ रही है उसको बंद करने के लिए नहीं कहा बंद करने के बाद ये करो कहा जैसे वो विधि कहाँ से शुरू हो जाता है ये हो जाता विधि कहाँ लग रहे हैं इस हिसाब से होगा वो तो पूरा ही निषेध करेंगे तो वो होना ही नहीं चाहिए अर्थ में आ जाएगा तब तो अच्छा था स्वाभाविक क्रिया की निवृत्ति हो जाती किन्तु अभी स्वाभाविक क्रिया निवृत्ति नहीं होगी जब जब ये आएगा तो आप ऐसा दबाओ ऐसा ये सब विचार करो ये हो जाएगा ये सही नहीं है सही इसलिए नहीं है कि स्वाभाविक क्रिया प्रवृत्ति से बाहर नहीं हो जाएगा वो और उसका तो जो विकार हुआ हुआ वो होगा जैसा हमको क्रोध होने पर हम पकड़ के बैठते बहुत क्रोध हुआ लेकिन क्रोध दिखा नहीं पा रहे दिखाने पर जो है खतरा है अब हमारी पिटाई हो जाएगी करके फिर क्रोध को पकड़ के बैठते हैं वो सर्पस्त करते हैं दबा के रखते हैं ये दबा के रखने से क्या है वो बाद में दबते दबते हुए फिर बीमारी के रूप में प्रकट हो जाता है जो लोग चिपचा बैठते हैं न, वो बात करते, न, वो करते नहीं होता है वो क्या होता दबाव आएगा दबाव आ करके फिर बाद में वो डिप्रेशन में जाएगा सप्रेशन में जाएगा और आप कुछ बोलने जाएंगे तो एकदम होम करके बॉम्ब जैसा फटेगा हाँ ऐसा हो जाएगा क्योंकि जो है पकड़ के हुआ है, शांति तो है ही नहीं तो वो फट जाता ऐसा नहीं करना चाहिए इससे क्या भल होगा कुछ नहीं होगा आध्यात्मिक में तो उन्नति होती ही नहीं है और अंतर तक शुद्धि कभी नहीं होगा क्योंकि जितने को दबाने के लिए जितना अहंकार को बढ़ाना पड़ेगा जितना दिखाने के लिए करना पड़ेगा वो बहुत बड़ा होता है तो शुद्धि नहीं हो पाती है इसीलिए यह गलत है इसलिए बहुत सूक्ष्म चीज है वो पूर्व पक्ष नहीं समझ रहा है उसको ये दूसरे ढंग से भाषाकार ने उसको समझाया कि आप निषेध को कहाँ तक ले जाएंगे आधा मानेंगे अधूरा मानेंगे वो अलग है तो आधा मानना आधा मानना वो कार्य नहीं कर सकता है इतना जोर से बोलने पर भी कार्य नहीं करता है लोग तो आधा मानने पर कहीं भी चले। चलेगा चलेगा नहीं इसीलिए ये अमनानंद कुर्यास इस प्रकार का विचार ठीक नहीं होगा इस विषय में क्योंकि ये पुरुषार्थ संबंधी विचार है कृतुअर्थ संबंधी विचार नहीं है तो बिना विधि अप्राप्त क्योंकि हनन प्रवृत्ति के विधायक यत्न को कार्य रूप से विधान करने क्यों करना पड़ेगा क्योंकि विधि के बिना यह प्राप्त है ये पहले से प्राप्त नहीं है अभी मानना पड़ेगा उसको तथा ऐसे स्थिति में तथाविध क्रिया विधि निष्ठम निषेधवाक्य मिली कल्पय दक्यर्थ ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आपका कहने का तात्पर्य हो जाएगा तथा क्रिया विधि निष्ठम इस प्रकार के क्रिया में परिनिष्ठित जो वाक्य है मान अहन इसमें अर्थ लगाने वाले जो वाक्य है नंदव्य वाक्य उसका क्या अर्थ निकलेगा निषेध वाक्य विधि कल्पय न शक्य इस वाक्य को निषेध वाक्य ऐसा नहीं मान सकते हैं जैसा आपने न उद्यन आदित्यम न अस्तम यंतम कदाचन इसमें जैसा माना था वो वहां निषेध नहीं है इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा निषेध वाक्य ऐसी कल्पना करना नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो क्या दोष है कि आपके पूरे सिद्धांत में निषेध वाक्य होगा ही नहीं ऐसे हो जाएगा आपके पूरे सिद्धांत में पुरुषार्थ संबंधी कोई निषेध वाक्य नहीं हो पाएगा तो न कल्जम कक्षेद न सुराम विभेद इत्यादि जो है ये सब ऐसा हो जाएगा इसीलिए ये बेल नहीं मिलेगा उसे कि एक प्रकार से विधि वाक्य हो गया घूम फिर करके ऐसा हो जाएगा ये ठीक नहीं है ये करना चाहते कतर की इधम वाक्यम स्वे पर्यावम सब पूछा कि तब तो ठीक है हमारे तरफ से तो नहीं हो रहा है तो फिर आपके तरफ क्या है तो आप किस तरह इस वाक्य का तात्पर्य निकालते हैं तद उसी को कहा हनन क्रिया निवृत्त औदास तो हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य ही यहाँ है और कुछ करना नहीं हनन क्रिया निवृत्ति करना है हनन क्रिया निवृत्ति में औदासी क्या बैठे औदासी स्वास्थ्याद प्रच्युति सदो भी सियादी प्रसक्त क्रिया निवृत्तियापलक्ष विशिन् हाँ। केवल औदासीन्य करता तब तो क्या हो जाएगा चुपचाप बैठना भी अवदासीन है स्वास्थ्य अपने ही स्थिति में बैठे रहना ना जिसको अवदास चीन करते वो स्वास्थ्य से प्रचुति नहीं होना में है तो स्वदो भी क्या वो है भी हो जाता है इसके लिए कोई निषेध करने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों नंधव्य ये वाक्य में निषेध किया ये निषेध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अवदासन तो अपने आप प्राप्त है आलत किसी को सिखाना पड़ता है चुपचाप बैठो वो चुपचाप बैठने के लिए स्वतंत्र होता है वो चुपचाप बैठना चाहता है और जब भी मौका मिलेगा चुपचाप बैठेगा हाँ इसीलिए प्रवृत्ति कराने में ये सब करना पड़ता है निवृत्ति कराने में अवदास चीन लाने में ये सब नहीं करना पड़ता इसीलिए ऐसा यदि आप कहोगे कि अत्यंत अवदास चीन है ऐसा कहने से स्वास्थ्याद अप्रच्युति स्वास्थ्य मन स्वस्मिन जो स्थिति है उसको स्वस्थम तस्व भाव स्वास्थ्य उसका जो स्वास्थ्य है उसी से अप्रच्युति तो उसी से प्रचुति नहीं होना तो सोदो भी क्या वो सौदा भी हो जाता है बिना कोई विधि निषेध से भी औदासीन हो जाएगा तो प्रसक्त क्रिया निवृत्त निवृत्तियां उपलक्ष्य इसीलिए विशेष यहा, है यहां का उदासी क्या है कि जो प्रसो प्रसक्त क्रिया है उस क्रिया से निवृत्ति को करता है प्रसक्त मना अभी होने जा रही क्रिया क्या होने जा रहे हैं थी हनन होने जा रहे हैं थी ब्राह्मण की हत्या होने जा रही थी उस स्थिति में उस क्रिया से निवृत्ति यहाँ कर बोलते है तो इस प्रकार से क्रिया की निवृत्ति के द्वारा ने कहा गया है ये केवल अवदासीन नहीं है क्रिया निवृत्ति रूप औदासीन हनन क्रिया इसीलिए कहा हननक क्रिया निवृत्ति अवदासीन्य में दी जाएगा क्रिया निवृत्ति रूप औदासीन्य के बिना तो आम आव सामान्य अवसमान्य अवदासी क्या होता है कोई सो जाता है वो चीप में चुपचाप बैठता है बैठक सोता है वो सब अवदासी में है ऐसे अवदासी नहीं है यहाँ हनन क्रिया के निवृत्ति से अवदासन उपलब्ध हो रहा है आगे का ठीक है तस्मिन पर्यवसित अस्म मदे निषेधवाक्यम हमारे पक्ष में ये हनन क्रिया निवृत्ति अवदासी में ही ये निषेध अभाव के पर्यावरण होता है इसका बहुत विस्तृत अर्थ है वेदांत में ये जो क्रिया निवृत्ति को अवदासी निमान करके उसी में से सारा क्रिया को निकालने का तो बहुत विस्तार से है ये बाद में इसके बारे में विचार आएगा वो जगह जगह इसके बारे में बोलेंगे सन्यास को लेकर भी इसके बारे में विचार करेंगे और जो अन्य अन्य क्रिया करते हैं तत्त क्रियाओं से निवृत्ति से भी उसका विचार करेंगे एक तो कामना सुनिवृत्ति इसमें क्या होगा इत्यादि सब विचार करेंगे इसीलिए ये क्रिया निवृत्ति औदासीन्य ये स्वभाव से होगा या क्रिया से दो होगा या उसके बाद भी कोई क्रिया होगी या नहीं होगी ये सब विस्तार से करना है वो तो बाद में करें किंतु यहां इतना अर्थ है कि ये यहाँ निषेध वाक्य है और वो हनन क्रिया में प्रवृत्त जो प्रसंग है उसकी निवृत्ति पर है औदासी पर तद तस्य अर्थात वक्तु व्यक्तमी इसको छोड़कर के इस नये का कोई अथांदर दूसरा अर्थ की कल्पना यानी पर्युदा की कल्पना नहीं करना चाहिए तेतु महा उसके लिए हेदु करते हैं हेतु क्या है नाव यो अभाव बोधयती है नये का ये स्वभाव है कि वो जिसके साथ जुड़ता है उसका अभाव का बोध कराता है कि नया जहां जुड़ेगा उसका अभाव का बोध कराएगा वो उस उसको बनाए नहीं रखेगा हाँ जैसा राम हा न राम हा राम है बोला ये नहीं राम है राम नहीं है घट है न घट घट नहीं है ऐसा बोलने रहे तो घट का अभाव वहाँ बोध जुड़ता है तो इस, इसी प्रकार प्रिया के साथ भी होगा ठीक है चकारो अवधारणी नजच्च नज के बाद जो चकार है वो अवधारण में। अवधारण्यष स्वभावो नज स्वभाव अभाव अभावोधन यही तो नये का स्वभाव है जो नकार है उसका स्वभाव है क्या है जो प्रदियोगी का अभाव का ध्यान बनाता है जो जिस, जिसका प्रदियोगी है अभाव है सप्रदियोगी जिसका जो प्रतियोगी होगा वहां उसका अभाव का बोध करा जैसा जैसा घड़ो घसी तो भूदल में घड़ नहीं है ऐसा कहा तो वो अभाव बोधित हो गया अभाव का प्रतियोगी कौन है वहां घड़ होता है वो इसके अभाव से वो घड़ का ही अभाव बता रहे तो घड़ वहां प्रतियोगी है वो प्रतियोगी का अभाव का बोधन करता है तो इसीलिए वो वहां नहीं ऐसा चिंतन आपको होगा जो तो उस वस्तु का चिंतन करेंगे किंतु उसका अभाव रूप से चिंतन करेंगे वो वस्तु वहां प्राप्त नहीं होगी ऐसा कर जैसा वहां रजत नहीं है रजत नहीं है बोलने पर रजत तो याद आ जाएगी मन में किन्तु वो रजत को लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी रजत है करके वहां लेने की प्रवृति नहीं हो रहा तो क्या अंतर हुआ प्रतियोगी को स्मरण किया और जिस अधिकरण में वो उसका अभाव दिखा रहे वहां प्रवृत्ति नहीं हो रहा निवृत्ति हो गया ना इसीलिए ऐसा ही अर्थ इसका सही रहता है ये करना नच एक अंदर न च विरोधी तदर्थत्व क्योंकि ये नये का छ अर्थ कहा गया है छ अर्थ में वो तद अन्यत्व विरोधी दो अर्थ और होता है तो यहां वो दोनों अर्थ नहीं लेना चाहिए है नच तद अन्यत तद अन्यत जिससे जिसमें ना नए समाज जोड़ के नया लगाया है उसका अन्य का अर्थ भी करता है कहीं और कहीं विरोध करता है आ, वहां छह अर्थ, अर्थ कहा गया व्याकरण में तत्सादृश्यम अभाव तदन्यत्व तदल्पदा अप्राचस्तम विरोध नजर्थ षट प्रकृति का छह अर्थ कहा गया नए का छह अर्थ है ये छह अर्थ नय का समझना चाहिए क्योंकि साहित्य आदि पढ़ते समय कई जगह आता है और इसी के इसी को लेके यह ये यह तो विचार चलता है तो ना को आप केवल निषेध मात्र मानते हैं ऐसा नहीं है अन्य भी अर्थ होता है तत्म अभाव तत्सादृश्य तदभाव और तदल तदअन्य तदल्पदा और फिर अप्राशस् और विरोध इतना छह अर्थों इसमें जैसा तदन्यत्व है आ, नहीं पहले क्या है सत्सादृश्य तत्सादृश्य में जैसा अब्राह्मणम भोजय ऐसा कहा वो सिद्धांत कौम जी में तत्पुर समाज के नय समाज के प्रकरण में नज सूत्र है नज सूत्र के बाल मनोरमा टीका में आपको ये श्लोक मिलेगा वहां लिखा है वहां जो वस्तु है उसको दे रहा तत्सादृश्य अब ब्राह्मणम भोजन बोलने से ब्राह्मण इधर को भोजन कराओ हो यह अर्थ होता है ब्राह्मण इधर तो बाकी सब होता है पशु आदि भी होते हैं ठतरी आदि भी होते हैं सब होते हैं ब्राह्मण इधर तो है कोई कुत्ता बिल्ली होगा वो भी तो ब्राह्मण इधर है ब्राह्मण तो नहीं है ना इसीलिए ब्राह्मण इधर ऐसा बोलने पर सारा आ गया किंतु वहां सारा लेना नहीं है वहां आगे जो भोजन करा बोला है तो ब्राह्मण के साथ होकर के जो आएगा उसके साथ आने योग्य जो होगा उसी को भोजन कराने का अर्थ अच्छा होता है इसीलिए वो ब्राह्मण इधर करने पर वहां क्षत्रिय वैश्य होता है वो ही भोजन कराने का इस दृष्टि से है तो इसीलिए ब्राह्मण को भोजन करने के बाद में ब्राह्मण इधर को भोजन करा वो बोल दिया तो क्षत्रिय वैश्य वहां आ जाएगा जो उनके साथ आ सकते हैं इसलिए तत्सादृश्य का ये तीनों में सादृश्य का है ये तीनों ही ध्वज है ज्जादी है इसलिए ये सादृश्य है सादृश्य के कारण तत्सादृश्य लिया गया फिर तत्सादृश्य अभावस्त दूसरा अर्थ है अभाव अभाव में अभावी होगा नहीं होगा जैसे अपाप न पापम विद्य निधि अस्मिन ये नए में बहुरी समाप्त है जिसमें पाप का अभाव है पाप डूबने पर नहीं मिलता है कोई सात्विक व्यक्ति है शुद्ध व्यक्ति है उसमें पाप नहीं है ऐसा करके बोलना हो तो अपापह कहें तो पाप नहीं मिलता है जैसा अपुत्र बोल दिया उसके पास पुत्र नहीं मिलेगा उसका अभाव है तो वो अभाव भी एक अर्थ होता है तत्म अभाव भी है और उसके बाद तद अल्पदा नहीं, नहीं तद अन्यत्व तद अन्यत्व में एक से इधर को दिखाना हो जैसे अनश्व का अश्व नहीं है ऐसा कहा अश्व नहीं मैंने अश्व से इधर पशु होगा अश्व को छोड़ करके तद अन्यत्व यह अन्यत्व अर्थ किया पूर्व पक्षी कर रहे थे विरोधा तो और अन्य कर रहे ऐसा अन्य भी होता है अनश्व कहा न अश्व अनश्व तो उसमें अन्यत्व अर्थ हो फिर तदल्पदा अल्प अर्थ में होता है जैसे अनुदरा कन्या ऐसे बोला ये कन्या बहुत सुंदरी है कैसे है वो अनुतरा उसके पेट बहुत कम है ऐसा बोलने के लिए उधर नहीं है पेट नहीं ऐसा बोल दिया न उतरा अनुतरा पेट के बिना कोई कन्या होती नहीं है जो कन्या होगी पेट पेट तो शरीर में होता ही है इसलिए पेट कम है ये बोलने के लिए अल्प है अल्प अर्थ में नए का प्रयोग किया है तो है वहां किंतु तो अल्प दिखाना है ये सब उसी अर्थ में आया पर आ रहा है और अप्राशस््य प्रशस्त नहीं होना यानी कोई स्तुति योग्य नहीं है श्रेष्ठ नहीं है ऐसा दिखाने के लिए भी होता है जैसे अपशवो वो ये वेद में वाक्य है अपशवो वो अश्वेभ्य गाय और घोड़ा को तोड़ के बाकी सबको पशु नाम नहीं होता पशु श्रेष्ठ होता है जो यज्ञ में संबंध करते हैं और वो श्रेष्ठ है बाकी सब श्रेष्ठ नहीं है ये कहने के लिए अपश्यवा का पशु नहीं है का पशु तो अन्य भी है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है दिखाने के लिए अपसा यह एक निंदा अर्थ में हो गया अपराशस्त फिर है विरोध विरोध करने के लिए जैसे अधर्म धर्म विरोधी अधर्म धर्म का विरोधी कोई वस्तु है उसका अधर्म बोलते हैं धर्म का अभाव है ऐसा नहीं है। धर्म विरोधी ऐसा अधर्म होता है वह अधर्म होता है क्योंकि अधर्म का फल होता है इसी प्रकार अविद्या शब्द का भी अर्थ करते विद्या का विरोध में ऐसा अर्थ करे विद्या का विरोध ही है वो कार्य करता है जो विद्या नहीं रहेगा अविद्या रहेगा अविद्या से कार्य होता है ऐसा इस प्रकार इसमें छह अर्थ अर्थ नया प्रकृति का नए का अर्थ छा गया तो छह अर्थों में यहां अभावार्थ भाषिकार बोल रहे हैं अब क्यों बोलेंगे इसका कारण और है वो बात आगे बताएंगे तो टीका में कहा अभाव अर्थ तस्य तथ संबंधी अर्थांतरे लाक्षणिका भी शक्ति कल्पनाया गौरव आप यहां अन्य अर्थ और विरोधी अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभाव अभाव जहां अर्थ लगेगा उस स्थिति में उसका स्वार्थ संबंधी संबंधी अर्थांतरे उसके साथ संबंध रखने वाले अन्य अर्थ में यदि करेंगे तो वहां क्या है लाक्षणिकव मानना पड़ेगा ये जो छह अर्थ बताया है ना छह अर्थ में अभाव अर्थ को छोड़कर के बाकी सब में लाक्षणिक अर्थ लगता है जैसे तस में कहा सादृश्य में कोई अभाव तो नहीं है किंतु वो समान लिया गया है लाक्षणिक करना पड़ेगा मैंने अब्राह्मण बोलने पर ब्राह्मण से भिन्न सभी ऐसा नहीं ले सकते आप ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय वैट्य को ही लेना पड़ेगा बाकी नहीं लेना है क्योंकि तो वहां प्रसंग ऐसा है इसीलिए तो इसीलिए वहां दे करके समझना पड़ेगा अन्य को नहीं ले सकता वो लाक्षणिक होता है सभी अर्थ लाक्षणिक इसीलिए वो लाक्षणिक अर्थ करना शक्ति कल्पना या गौरव जहां शक्ति अर्थ निकल सकता है वहां लाक्षणिक अर्थ करना जल्द माना जाता है जहां नहीं निकल सकता वहां तो करना पड़ेगा वो जो है शक्य संबंध लक्षणा तो शक्य संबंध से लक्षणा करते हैं लक्षणा कब करेंगे हाँ तात्पर्य तात्पर्य जब नहीं मिलता है तात्पर्य का भाव रहेगा तो तात्पर्य भी का भाव रहने पर वहाँ लक्षणा करते हैं तात्पर्य मिल जाएगा तो हो जाए वो, जा, वो लक्षणा नहीं करना चाहिए अब वो मैंने मुख्य अर्थों को पहले लेना चाहिए दूसरे को नहीं लेना चाहिए तो तात्पर्य अभाव ही वहां बीज होता है तात्पर्य नहीं आता है तब रखना करते हैं। यहाँ तात्पर्य मिल रहा है आपको अभाव यहाँ लग सकता है ऐसे स्थिति में वहां तदन्य तत्व तद्विरोध आदि लाक्षणिक अर्थ करना सही नहीं होगा इसलिए वो गौरव माना जाता है दोष तो है अब इसके लिए प्रमाण दे नाम धाद योगी तो नई नच प्रतिषेधक पदतमण धर्म अन्य विरोधि लक्षण अर्थात न प्रवृत्ति भाव ये दिखाए क्यों ऐसा हम यहां बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे कुमारली भट्ट जी की वार्षिक है नय का अर्थ का वहां लंबा विचार है नकार का क्या अर्थ करना चाहिए ऐसे में वहां कहा नाम धाथ योगीसु ये जो नयक जो नकार का संबंध नाम के साथ होता हो अथवा अर्थ के साथ होता हो ये दोनों स्थिति नाम के साथ अथवा अर्थ के साथ यहां जैसा न ब्राह्मण का वो नाम और धातु के साथ नहीं ये क्रिया अर्थ के साथ है क्रियापरक है वो वहां प्रत्येक के साथ लगेगा और जहां जैसे न राम ऐसा कहा तो राम नहीं है जैसा भी आया अब्राह्मण अब कहा तो वो कहा कि ब्राह्मण नाम के साथ आया है ब्राह्मण नाम के साथ आने पर वो निषेध परक नहीं होता है वो क्या है परक होता है उसका अन्य अर्थ किया ना ब्राह्मण से इधर ऐसा अर्थ किया अब्राह्मण अब ये ब्राह्मण साथ ब्राह्मण एक नाम है चार वर्ण में से एक वर्ण का नाम है ब्राह्मण तो उसमें नाम के साथ नये का योग हो गया को हो गया हो तो प्रतिषेधा तक नहीं होता बिल्कुल अभाव खाली ऐसा नहीं होता है जैसा अपुत्र जैसा नहीं होगा फिर क्या होगा वो तो वाहन परिदास अर्थ करेगा। ये अन्य अर्थ होगा जैसे कहते हैं वादा दी अब्राह्मण अधर्म अब तो नाम के साथ का उदाहरण वहां प्रतिषेध नहीं है वहां तत्सादृश्य अर्थ ले रहे उसके सदृश्य उसका अर्थ ले रहे और दूसरा जो धाधुअर्थ योगी होगा तो धाधुअर्थ योगी में भी नये नहीं होता है धाधुअर्थ योगी में नये नये जैसा हननम अहननम इत्यादि जो कहा तो अहननम में हनननम को धादुअर्थ योगी मान करके उसमें वो नये का मुख्य अर्थ नहीं होगा धादु अर्थ योगी में नहीं होगा धादु अर्थ को कहने वाला जो वाक्य होता है धाधुर अर्थ किनन ऐसा अर्थ होगा हंदी धातु का अर्थ क्या है हनन क्रिया है यह धातु हो गया धातुअर्थ के योग में अहननम जैसा पूर्व किया था इसमें मुख्य प्रतिषेध नहीं आ पाएगा जैसे इनका प्रमाण क्या यहां भी विरोध के अर्थ में नहीं होता जैसे अधर्मौ अन्य मात्र विरोधी ने दोनों ब्रा का अर्थ बोला अब्राह्मण का अर्थ होगा अन्य मात्र ब्राह्मण से अन्य और अधर्म का अर्थ होगा धर्म का विरोधी तो विरोधी अर्थ में न्याय का मुख्य अर्थ नहीं होता है कुछ नहीं ऐसा का अर्थ नहीं है वहां वहां धर्म का विरोधी अधर्म है यार होता अधर्म का मतलब धर्म का विरोधी अधर्म है विरोधी शब्द से अर्थ लगाना है वहां अधर्म का अर्थ आप लगाएंगे धर्म का विरोधी ऐसा समझेंगे लेकिन धर्म का विरोधी कौन है वो कोई है कोई तत्व तो है वहां वो कर्म का फल रूप से है या वेद का प्रतिष्ठे किया हुआ कर्म है कर्म का फल रूप से वहां कुछ बैठा हुआ है वही जो संस्कार है होगा, पाप संस्कार उसको अधर्म कहेंगे उसी से पाप पाप से जो है दुख होता है अधर्म से दुख होता है ऐसा होगा और जो वेद में नहीं कहा हुआ है वही अधर्म होता है इस प्रकार से वहां विरोधी अर्थ हो जाता है यहाँ क्या विशेष तो क्या है कि लक्षण या अर्थांदरे अर्थांतरे नजहा प्रवृत्ति भाव यहाँ लक्षणा के द्वारा ही कहा गया साक्षात नहीं है साक्षात नहीं होता तो धर्म नहीं है ऐसा अर्थ होता ब्राह्मण नहीं है ऐसा अर्थ होता लेकिन ऐसा नहीं है तो नहीं करना है। उसके संबंध से दूसरा करना है तभी नजर्थे हननाभाव नियोगा तिष्ठम वाक्य नीति तब तो नए का हनन अभाव में नियोग होगा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं हम हनन अभाव में नियोग मानेंगे आप हमारे अन्य अर्थ विरोधी स्वीकार नहीं किया हमने अब्राह्मण का जैसा या अधर्म का जैसा हमने कहा अहननम तो आहन को आपने माना नहीं बोला लाक्षणिक हो जाएगा लक्षण करनी पड़ेगी गौरव हो जाएगा ऐसा नहीं होता है जो शक्ति अर्थ वृद्धि से ज्ञान हो जाएगा वहां लक्षणा करना गौरव दोष माना जाता है वो अधिक माना जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे स्थिति में यहाँ हननाभाव है नियोग या हम हनन अभाव में नियोग मानेंगे आपकी बात मान ली तनिष्ठम तन वाक्य वो नियोग दिष्ठ वाक्य हो गया तो हनन अभाव करो बोलता है जैसा अभी घड़ है घर को घोड़ दो ये बोल दिया तो हो गया ना आदेश मतलब न का अभाव कर दो ये तो हो गया अब वहां कोई अन्य अर्थ विरोधी अर्थ कुछ नहीं आया घाट को खत्म करना हो घास है घास को जलाओ राख करो बोल बोलिया अब अभाव इस प्रकार से नियो हो, होता जाता है अभाव करने के लिए नियो हो, होता है बहुत जगह ऐसा यहां मान लेंगे हनन हन क्रिया का अभाव करो ऐसा बोलना होगा तब बोलते हैं अभाव बुद्धिश्च औती कारण तब बोलते हैं ठीक है तब अभाव अभाव बुद्धि आ जाएगी अभाव बुद्धि क्या है कि अभाव बुद्धि कुछ होती नहीं वो अवदासी के कारण होता है जैसा हमने पहले कहा कि वहां रजत है चांदी है पहले बुद्धि हो गई बाद में मालूम हुआ कि वहां चांदी नहीं है चांदी नहीं है बुद्धि होने पर वो फिर चल के वहां जाता नहीं चांदी लेने के लिए प्रवृति नहीं होती चुपचाप बैठ जाता चलना हो रहा था बंद हो जाएगा अवदासी के भाव में आ जाएगा फिर करेगा नहीं क्रिया इसीलिए अभाव या अभाव अभावुद्धि या अभाव को दिखाए जहां जहां प्रवृत्त तो होने के लिए तैयार हो गए और वहां अभाव बुद्धि आ गई तो, तो प्रवृत्त नहीं होता पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग करने के लिए प्रयोग करने के लिए प्रयोग प्रवृत्त तो हुए थे वो प्रयोग नहीं हुआ तब क्या हो गया चुपचाप बैठे वो नहीं करेंगे अवदासीन में आ जाएगी इसीलिए अभाव बुद्धिश्चासी कारण ठीक है भावार्थो तो नियोग ध्यार्योगय निपुर्व ये जो है भाव दध्यादी ये भावार्थम तो जो होगा वो उसमें नियोग विषय रूप से ही आएगा यहां जो है दग्धन का दहन करने की क्रिया है सा दिग्धे ईंधन अग्निवत स्वयम उपचाम यदि कहा उसी को लेकर के जिसमें वो प्रवृत्त हुआ और उसको उदासीन करके चुप कर दिया ऐसे स्थिति में ये औदासीन को ही दिखाएगा तो भावार आदिवाद नियोग विषय दया तब हेतु उसके उत्पत्ति का हेतु होगा भावार मन धादु का अर्थ और जो धी है दधी आदि को संग्रह करने के लिए एक उसका भेलू होता है अब धा का अर्थ करता आपको अग्निहोत्र करने के लिए कहा अग्निहोत्र करने के लिए कहा तो वो क्रिया हो गई वो धादु का अर्थ हो गया ये जेद धादु का अर्थ हो गया अब अग्निहोत्रम जूह ये कहने पर हवन करना है अब हवन करने के लिए उसके साधन रूप से देवी आदि को भी लाता है उसमें भी प्रवृत्ति होता है वो दोनों वही विधि करा देता है ही को लाओ ये भी अर्थ हो जाएगा क्योंकि साधन भी चाहिए तो एक मैंने कर्म करने के लिए भावार्थक धातु का प्रयोग होता है अथवा उसके करण साधन के लिए भावार्थक धातु का प्रयोग होता है जैसा कोई कहा भोजन करना चाहिए उसका अर्थ क्या होगा कि भोजन करना चाहिए इस समय हमको भोजन करना चाहिए इसका दो अर्थ हो होगा कि एक तो भोजन बनाना चाहिए अब समय भोजन करना है तो भोजन बनाना पड़ेगा भिक्षा है तो भिक्षाडन करना चाहिए ऐसा अर्थ हो जाता है इसीलिए वो भोजन करने का साधन हो गया वो साधन में भी वो प्रवृत्ति हो जाए ऐसा अर्थ तो होता है साधु का अर्थ इस प्रकार होगा तो तद निष्पत्ति हेतु ना उसके निष्पत्ति का कारण होगा भाव के लिए नहीं होता है तस्य अनादित्वा तद विषयत् विशे, नियोग से अनुष्ठेयत्व आपादा ऐसी स्थिति में वो जो नियोग है जिसके लिए प्रवृत्त हो रहा है वो अभाव कर क्रिया वो अभाव ना अभाव का यह अभाव जो है ना अनादित्वात उसका अभाव जो है अनादि होता है धातु अर्थ का विठय जो होगा वो तो दो होगा या तो क्रिया हो या उसका करंट दोनों में होगा अब जब अभाव कहा ना अभाव करके जो कहा तो अभाव से अनादित्व अभाव अनादि से रहता है ये अनाद मानते हैं जैसे घड़ा घड़ जो है घर का अभाव है कब से घर का अभाव है बहुत साल से नहीं बहुत साल से मतलब कितने साल से अनादिकाल से नहीं इसलिए तस्वनादित्व इसका अनादित्व जैसे तद विषयत्व नियोग से अनुष्ठयित्व आ पाता ऐसे अभाव को लेकर के नियोग प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि पूर्व पक्षी क्या संचार किया था कि आप हनन क्रिया का अभाव मान लो हम अभाव में नियोग मानेंगे ऐसा कहा था ना हंधव्य इसका अर्थ मनन क्रिया का अभाव है ऐसा जब सिद्धांत ने कहा वो ठीक है उसके लिए किन्तु वो अभाव में भी नियोग मानना चाहते अभाव में भी विधि चाहिए तो उसने कहा कि हम उसी में विधि मान लेंगे अब अभाव को रख दो उसी में विधि मान लेंगे किंतु उसमें विधि संभव नहीं होता अभाव में कोई विधि नहीं होती समझ में आए कि जैसा भाष्यकार क्या कर रहे थे कह रहे थे न ना है इसका अर्थ है हनन क्रिया में जो प्रवृत्त हुआ उसी से निवृत्ति अवदासीने का हनन क्रिया में प्रवृत्त हुआ जो व्यक्ति है उसी को निवृत्त करके अवदासने में करना यह हनन क्रिया का अर्थ है कहा यह अभाव का अर्थ है इसलिए उसमें विधि की प्रवृत्ति नहीं है नियोग प्रवृत्ति नहीं है यह कहना चाहते अब यहां झगड़ा अब वो बोलता है ठीक है अब न मंतव्य इसको हम अभाव मान लेंगे जैसा बोल रहा है मानने पर भी उसमें नियोग है ये मानना चाहिए तब उसका निषेध करना है उसमें नियोग नहीं आ सकता क्योंकि जो अभाव में नियोग मानेंगे तो अनादि सिद्ध होता है अनादि सिद्ध में नियोग नहीं माना जाता क्योंकि प्राप्त ही हो गया उसमें अभाव है ही नहीं उसमें क्या नियोग मानना वो अभाव अनादि से पहले तो है उसमें नियोग कैसे मानेंगे है ही नहीं उसमें नियोग होगा ऐसा तो होता नहीं इसीलिए अभाव को अनादि मान सत्य अनादित्व वो अनादि होने से तद विषय से देखो ये कहना क्या मतलब क्या है सीधी बात ये है ब्राह्मणों नंदव्य हनन क्रिया का अभाव है ये हनन क्रिया का अभाव कब से है? है वो हनन क्रिया का अभाव हनन क्रिया है ही नहीं अभी कि, कभी किसी ने मारा नहीं है ये मारा नहीं है कब से है वो तो जब से वो ब्राह्मण जीता है तब से है तब से उसी को किसी ने मारा नहीं था तभी तो जिंदा है है ना मारा है कि नहीं मारा नहीं मारा तभी तो जिंदा है अब जिंदा व्यक्ति को नहीं मारा यही तो अर्थ हो गया ये नहीं मारना कमते हैं अब हम बोल सकते हैं जब से वो उसका जन्म हुआ तब से वो लगा हुआ है कि उसका खनन क्रिया का अभाव उसमें है आ गया तो वो अब उसमें है वो उसमें भी नहीं है उससे पहले से है इस प्रकार अनाजि में ले जाते लेकिन अब ब्राह्मण व्यक्ति को मानकर के हम इतना कह सकते हैं कि जब से वो जन्म हुआ तब से उसमें हनन क्रिया का अभाव है उसको उसको किसी ने मारा नहीं अभी तक तो वो है ना वहां अब वो अभाव को आप नहीं हो क्यों मानेंगे पहले से है ही वहां समझ रहे पहले से वहां सिद्ध है तो उसको क्यों मारना? है सिद्ध वस्तु को बनाने के लिए एक नहीं होती जैसा घर सिद्ध है तो वेद नहीं कहेगा घर को बनाओ अग्नि में उष्णता सिद्ध है तो वेद नहीं कहेगा कि अग्नि में उष्णता बनाओ ऐसा कहता है जैसा नहीं कहता है किसी प्रकार ब्राह्मण जो नहीं मरा हुआ ब्राह्मण है उसको फिर नहीं मारो करके अभाव का आरोप करके नहीं कह सकेंगे ये ठीक है कैसे कैसे पकड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं क्योंकि नियोग तो नहीं रखेंगे अब ये वो नहीं मानता है वो बोलता है कि ये पहले से जो है उस पर विधि प्रवृत्त नहीं होता अब ब्राह्मण का तो आनंद पहले से यदि है तो उसमें विधि प्रवृत्त नहीं होगा हम यही कहना चाहते हैं विधि प्रवृत्त नहीं होता है अवदासन भाव में रहता है भाष्य आदमी का इतना पूर्वक सोच, सोचा नहीं है यहाँ कहने का मतलब इतना है कि वो अभाव क्रिया वहां मान करके उसका करने का कोई मतलब ही नहीं अभाव क्रिया मतलब चुपचाप रहो तो अपने आप रहेगा अब आप मारने नहीं जाओगे तो ब्राह्मण जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो अपने आप जिंदा रहेगा क्योंकि वो मानद क्रिया का अभाव पहले भी उसमें चल रहा आप जो है प्रवृत्त हुआ आप चुपचाप बैठो तो हो गया आपके अवदास चीन से ही वहां कार्य हो जाएगा यह है तो नियोग से अनुष्ठेयत्व तो आबादा इसीलिए नियोग अनुष्ठेय होने लगेगा आप अभाव पर नियोग को लागू करेंगे तो आपका जो नियोग है अनुष्ठान का विषय नहीं होगा ऐसी स्थिति आ जाएगी किंतु आप नियोग को अनुष्ठान का विषय नहीं है ऐसा तो नहीं मानते नियोग तो अवश्य अनुष्ठान का विषय है ऐसी स्थिति में अभाव पर उसको लागू नहीं करना चाहिए अभाव अनदि सिद्ध होता है उसको कोई बनाता नहीं है उसमें क्या करना मारना होता ही उसको नहीं करो बोल है ना शराब न पीबे हाँ शराब नहीं पीना चाहिए अब शराब नहीं पीना चाहिए कहा आप पहले शराब पियो उसके बाद नहीं पियो ऐसा अर्थ तो नहीं है शराब नहीं पियो तो मतलब शराब के प्रति प्रवृत्ति मत करो ये अर्थ होता है तो पहले पीने के बाद उसका निषेध नहीं होता क्योंकि प्राप्त का निषेध ऐसा बोलता है ये पहले से निषेध है प्रवृति की इच्छा हो रही थी उस इच्छा को रोकने के कहा अब वो अभाव वहां है इस प्रकार से उसका अर्थ होता है इसलिए उदास ही करना नहीं ऐसा हो गया इसलिए उस पर उस प्रकार के इसमें नियोग मानना ठीक नहीं होगा क्यों नियोग मानना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका नियोग शब्द का अर्थ तो बिगड़ जाए ठीक है तो आ जाएगा उसमें नियोग करने के बाद कुछ करना नहीं रहा ऐसा हो जाएगा तो सर्वत्र यही आ जाए ये ठीक नहीं होगा हाँ ये बहुत समस्या है तो न च एद प्रागभाव पालन कार्य स्वास्थ्याद रूप औदासीनिया तस्वीर अब देखो और लाया एक और नते प्राग भाव पालन का वो कहेगा नहीं नहीं नियोग क्या होता है कोई भी कार्य उत्पन्न होने के पहले उसका प्राग भाव होता है घड़ उत्पन्न होने के पहले घर का प्राग भाव है ठीक है ना अच्छा इसी प्रकार ब्राह्मण उत्पन्न होने के पहले ब्राह्मण का प्रागभाव था अब ब्राह्मण को मारने रूप क्रिया उत्पन्न होने वाली थी अब उसका भी प्रागभाव रहेगा क्रिया एक कार्य है ब्राह्मण को मारने जा रहा था अब उस क्रिया का प्रागभाव रहेगा नहीं रहेगा जैसा घाट का प्रागभाव है घाट पहले नहीं रहता पहले नहीं रहने वाले घर को बनाया जाता है तभी तो वो कार्य होगा ना गढ़ बनाना होगा अब जैसा यत्न करने के पहले यत्न संबंधी अपूर्व नहीं रहता तो अपूर्व की उत्पत्ति के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा यज्ञ के पहले अपूर्व का प्रागभाव रहेगा प्रागभाव का लक्षण क्या है, है? उत्पत्ति पूर्वम कार्य कार्य की उत्पत्ति के पहले वो प्रागभाव होता है उत्पत्ति के पहले कार्य रहेगा वो जो स्थिति है वो प्रागभाव है अब यहां पानी क्या उत्पन्न होने जा रहे हैं ब्राह्मण की हत्या उत्पन्न होने जा रहा तो ब्राह्मण की हत्या जो क्रिया है ये उत्पन्न होने जा रही थी इसका प्राग भाव वहां रहेगा खबर उत्पत्ति क्या हनन क्रिया उत्पन्न होने के एक क्षण के पहले अभी हनन क्रिया उत्पन्न नहीं हुई तो यदि उत्पन्न होगी तो उसके पहले तक क्या रहेगा उत्पत्ति का भाव रहेगा ये उत्पत्ति का भाव क्या कहेंगे प्राग भाव कहेंगे क्योंकि हनन क्रिया उत्पत्ति का अभाव है ना हनन क्रिया उत्पन्न हो रहे होने जा रही है उसके पहले जो स्थिति है वो क्या है हनन क्रिया उत्पत्ति के प्रागभाव स्थिति वो स्थिति तो रहेगी ना तो वो पूर्वक्ष उसी को रहना चाहता है बोलता है कि ये नंदर्य का क्या अर्थ है कि हनन क्रिया उत्पन्न होने के पहले जो हनन क्रिया का प्रागभाव उत्पत्ति के पूर्व जो प्रागभाव वो प्रागभाव को बनाए रखो ये कह रहा ऐसा बोले प्रागभाव को बनाए रखेगा तो क्या होगा कभी हर का क्रिया उत्पन्न नहीं होगी समझ रहे हैं ना तो ये प्राग भाव को बनाए रखना एक क्रिया होगी प्राग भाव को बनाए रखने के लिए आपको कुछ मतलब सोचना पड़ेगा कि प्राग भाव बनाए रहे एंड सोचना पड़ेगा ये सोचना क्रिया हो जाएगी तो नियोग हो जाएगा ऐसा कहता है घुमा करके देखो कितने बुद्धि चला अभी गढ़ उत्पन्न होने के पहले गढ़ का प्रागभाव है हम तो दो प्रकार उसको कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं देखो घड़ को उत्पन्न मत करो घड़ हमको तो आवश्यक नहीं घड़ को उत्पन्न मत करो ये बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा भी बोल सकता है घड़ का प्राग भाव बने रहने दो ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि घड़ का प्राग भाव बने रहेगा ऐसा भी लोक में व्यवहार होता है जैसे स्थिति वैसे बने रहने दो ये बोलेगा इसका मतलब अब ये आगे कुछ करना नहीं भोजन बनाना नहीं जैसा है वैसा रहने दो बोला भोजन अभी बना नहीं तो जैसा है वैसा रहने दो बोला तो क्या हर्ष हो गया भोजन बनाने की क्रिया प्रारंभ मत करो भोजन बनाने क्रिया की आवश्यकता नहीं है अब उसका प्रागभाव है भोजन क्रिया अभी आरंभ नहीं हुआ तो उसका प्रागभाव, प्राग मतलब पहले अभाव स्थिति है अब वो बनाए रहने दो मतलब प्रागभाव को बनाए रहने दो <उप hizoOn debate> ये एक नियोग हो सकता है ये बोलना चाहिए तो बोला वो नियोग भी नहीं होगा न चाहत प्राग भाव ये प्राग अभाव का पालन प्राग अभाव को जो का बनाए रखना इसके लिए कह रहा है कह रहा है ये अर्थ भी यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि स्वास्त्याद अप्रच्युत रूप औदादेव तस्सी उसका पालन तो हमारे सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा अपने स्थिति से प्रचित नहीं होना रूप जो औदासी है उस अवदासीन्य को मानने पर ये हो जाएगा प्राग के पालन अपने आप हो जाएगा प्राग में कोई क्रिया मानने की आवश्यकता नहीं है न जो अर्थो दृष्ट सन अवदासीन्यम पुपस स्थापयती अब वो नया अर्थ का आगे बताते हैं कि नया अर्थ क्या होता है नयो अर्थनाथ दृष्ट सन दृष्ट मैंने प्रत्यक्ष से देखा गया है नय नये नकार का क्या अर्थ है यह प्रत्यक्ष से देखा गया है अनुभव किया क्या है अवदासीन्य पुंसहा वो औदासीन को ही दिखा रहा नए अर्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है कि व्यक्ति जो प्रवृत्त होता है प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति का औदासीन भाव को स्थिति में बनाए रखना स्थापय वही नए का होता है वो पहले मरने नहीं जा रहा मारने नहीं जा रहा चुपचाप बैठा था वो अन्य क्रिय करना जो भी था मारने की क्रिया में वो औदासीन भाव में था अब मारने की क्रिया उत्पन्न हो गई थी मारने की क्रिया मतलब यत्न उत्पन्न हो गया मारने का सोचा आ गया कुछ भी हो गया उसके बाद औदासीन भाव बना दिया ये एक अर्थ है दूसरा अर्थ तो ये है कि आपके अंदर मारने की क्रिया कभी भी उत्पन्न ना हो अवदासीन भाव में ही बने रहे ये ब्राह्मणों न हंदव्य इत्यादि वाक्य से हो जाएगा यह है दोनों तरफ से काम करता है जैसा सुराब पीने की इच्छा हो गई जैसा लो, कई लोगों को जो है अपने कमरे में बैठने से इच्छा हो जाती है बाजार में जाकर के मीठा नमकीन खरीद करके खचूट खाने की इच्छा हो गई चुपचाप बैठना अच्छा नहीं कुछ खाना चाहिए ऐसा करके जब इच्छा हो जाएगी इच्छा हो जाएगी तो इच्छा तो स्वाभाविक है पहले चुपचाप बैठ रहा अब इच्छा प्रकट होगी इच्छा प्रकट होगी तो इसको क्या करेंगे अभी अब वो रुकेंगे नहीं तो प्रवृत्त हो जाएगा तब शास्त्र स्मरण होना चाहिए हाँ वो शास्त्र पलट जाए अभी वहां जाके हम वो खरीदने जाएंगे ये सब तो परेशानी है और दूसरी बात है शास्त्र उसकी निंदा करता है ऐसे जाकर के बाजार में से खरीद के खाना नहीं चाहिए वो साधकों के लिए ठीक नहीं है ऐसा निंदा करता है ऐसा करके मालूम हो जाएगा तो क्या होगा कि पहले जो उदास में बैठा था वही बैठा है और रहता व्यक्ति विलुप्त हो जाए अब नहीं जाना है वही होता है इसीलिए दृष्ट है इसका प्रयोजन देखा गया है इस प्रकार से वो नहीं होता अब वो वहां जाके बाजार में जाके खरीद के नहीं खाएगा वो उसका क्या है पाप नहीं होगा और पाप से भी मुक्त हो गया वो जो पुण्य जो भी अच्छा था वो अच्छा गुण उसके पास रहेगा और वहां जाकर के खाएगा पेट खराब हो जाएगा तबीयत तो खराब हो जाएगा बीमारी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा फिर वो पापी हो जाएगा सब अपना कर्मकर्ता के साथ बिगड़ जाएगा ऐसा हो जाता है किंतु इसको रोकना बड़ा मुश्किल है जब तक विधि को आप नहीं जानते नहीं रुक इसलिए विधि कहता है ऐसा मत करूँ बोलाम न पी लिए तो मत करो बोला आपनियम ऐसा तो नहीं रोकता है करके भी भी आके हमको तब हम उसको नहीं करेंगे यही काम करता है इसलिए बोल रहे प्रयोजन था उसकी स्थापना करता अतः अनुष्ठे भाव नोष्ठ वाक्य निर्थ अब यही विचार किया कई तरह से सब विचार करके ये निश्चय हुआ कि ये जो ब्राह्मणों न हंधव्या ये जो वाक्य है इसमें कोई अनुष्ठेय नहीं है बस यही है कोई यह अनुष्ठेय नहीं है अनु अभाव नियोगनिष्ठम अनु नहीं होगा तो ये विधि का विषय भी नहीं बनेगा अनुष्ठेय होगा तो विधि का विषय बनेगा ये विधि का विषय नहीं है नियोगनिष्ठम वाक्य निश्चय इसलिए ब्राह्मणों न हंधव्या वाक्य नियोगनिष्ठ नहीं है स्वरूप में जो स्थिति उसको बनाए रखने की बात करती है आप स्वरूप में अवधार में हैं वो अवधार में को बनाए रखो किसको कहता है अब अभी और कुछ प्रवृत्ति मत करो इसी को कहता है ये, ये और कोई अर्थ इसका नहीं लगाना चाहिए निषेध अब आपकी अब इसी साथ दूसरा दूसरे प्रकार से निषेध का अर्थ करेंगे इसका एक और विकल्प है जो हमने अभी कहा कि इसमें धाधु और प्रत्ययार्थ को अलग करके भी देखा जाता है और जो नयायिक आदि मीमांस आदि धादु में प्रत्यय में दोनों को पद मानते हैं और इस प्रकार से पद मान करके उसमें नाम आदि जो कहा भी उसका संबंध करके वो और एक अर्थ बताए कि कहां ये यह होना चाहिए कहा नहीं होना चाहिए उसमें पर्युदास और जो प्रसिद्ध प्रतिषेध है वो उसका मुख्य अर्थ और दुणार्थ ये निकाले ओम शांति शांति शां